श्री कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 38 आठ जून अठारह सौ दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री कृष्ण की समाधि भक्तों के द्वारा श्री चरण पूजा श्री कृष्ण आज संध्या आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चमरच लेकर कुछ देर जुलाते रहे ग्रीष्म ऋतु है ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय तिथि है शुक्रवार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 अंत में उन्होंने श्री राम कृष्ण के चरणों में शरण ली है सरकारी नौकरी में हिसाब नवीस का काम करते हैं उनका घर काचड़ापाड़ा के निकट हाली शहर गाँव में है तारक की उम्र 24 वर्ष की होगी विवाह के कुछ दिन बाद उनकी स्त्री ही मृत्यु स्त्री की मृत्यु हो गई उनका मकान बारह सात गाँव में है उनके पिता एक उच्च कोटि के साधक थे श्री रामकृष्ण के दर्शन होने के उन्होंने अनेक बार किए थे तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था तारक राम के इस मकान पर सर्वदा आते जाते रहते हैं उनके और नित्य गोपाल के साथ वे प्रायः श्री राम कृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आते हैं इस समय भी किसी ऑफिस में काम करते हैं परंतु सर्वदा विरक्ति भाव है श्री रामकृष्ण ने काली मंदिर से निकल चबूतरे पर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम किया उन्होंने देखा राम मास्टर केदार तारक आदि भक्त वहां खड़े हैं तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी ठुड्ढी छूकर प्यार करने लगे जब श्री रामकृष्ण भाभाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं उनके दोनों पैर फैले हैं राम और केदार ने उन चरण कमलों को पुष्पमालाओं से शोभित किया है श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हैं केदार का भाव नवरसिक समाज का है वे श्री राम कृष्ण के चरणों के अंगूठों को पकड़े हुए हैं उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का संचार होगा श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ कह रहे हैं माँ अंगूठों को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा केदार विनती भाव से हाथ जोड़े बैठे हैं श्री राम कृष्ण केदार से भावावेश में कामनी और कांचन पर तुम्हारा मन खींचता है मुँह से कहने से क्या होगा कि मेरा मन उधर नहीं है